बड़ी बहन की सफलता एक बार नरसापुर के गांव में थे चार बहनें हेमा, वीना, रोजा और पूजा बहनें अनाथ थे तो हेमा सबसे बड़ी बहन होने के नाते बाकियों का ख्याल रखती थी हेमा घर और काम दोनों संभालती थी ताकि बाकी के तीन बहनें पढ़ाई कर सकें पढ़ाई खत्म होने के बाद हेमा अब तीन बहनों की शादी करवाना चाहती थी तो वह और मेहनत करने लगी वीना कोई काम नहीं करती थी बस दिन भर पड़ोसियों के साथ गप्पे मारती थी दूसरी बहन रोजा दिन भर अपने सजावट में ही बिताती � अपनी सुंदरता पर उसको बहुत घमंड था। पूजा दिनभर सोती थी, केवल भोजन के लिए जाकर वापस सोने चली जाती थी। गांव के लोग देखने लगे कि कैसे सिर्फ हेमा मेहनत करती गई और बाकी के बहनें इतने लापरवाह थे। इन चारों बहनों में हेमा के अलावा और कोई ढंग का नहीं है। हाँ इनकी बहन इनके लिए इतना करती है और इन तीनों को देखो उसकी मदद करने की अकल भीन नहीं है हेमा को खुद बोलना पड़ेगा इनको कुछ करने के लिए सिर्फ वही अकेली काम करती है उन तीनों को खुश रखने के लिए हेमा के चाचा संतोष ये सब सुनकर हेमा के पास गया ये बोलने के लिए कि गांव वाले ठीक बोल रहे थे हे� पर चाचा जी, मैं इस समस्या को हल कैसे करूं? संतोष जी ने फिर हेमा को एक तरकीब सुनाई। हेमा ने मान लिया। अगले दिन हेमा ने घर का कोई काम नहीं किया, ना खाना पकाया, ना सफाई की, बस अपने काम पर चली गई। जब तीन बहनें जागी, ने देखा कि सारा घर इतना बिखरा पड़ा था और खाना भी नहीं बना तीनों हेमा का वापस लौटने का इंतजार करने लगे शाम को हेमा घर वापस आई हाय थक गई ऐसा कहकर हेमा अपने कमरे में सोने चली गई बहनों के पास और कोई रास्ता नहीं था और खुद पकाना शुरू किए रसोई में उनको बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि उनको क जैसे-तैसे करके अंत में खाना तैयार हो ही गया। हेमा को भी फिर उन्होंने खाना परोसा। वह खुश थी कि संतोष चाचा की योजना काम कर गई। पर हेमा रुकी नहीं, रोज ऐसे ही करने लगी। चाचा जी, तीनों में बहुत बदलाव आ गया है। घर संभालती हुए उनको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जॉन से रहना और ऐसे ही करना। जब इनकी शादी हो जाएगी, फिर इनको खुद सब करना पड़ेगा। तीनों बड़े लिखे भी हैं। इनको तो नौकरी भी करनी चाहिए। संतोष ने हेमा को एक और काम करने को कहा। हेमा घर गई क्या हुआ दीदी? आप हमें अचानक घुमाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो मोहल्ले में? बस ऐसे ही? चलो बाहर निकलते ही सब लोग बातें करने लगे। गांव वालों ने बहनों को बोला कि पढ़े लिखे होने के बाद भी वह कोई नौकरी क्यों नहीं करते? अपनी बड़ी बहन की मदद करके तीनों शादी करके एक से अपना अपना घर क्यों नहीं बसाते? तीन बहन शर्म से लाल हो गए कि गांव के लोग उनके बारे में ऐसे बात कर रहे थे। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत नौकरी ढूंढकर काम करने लगे। जब तीनों अच्छी नौकरियों में लग गए, तब संतोष चाचा ने हेमा के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उस अगर आपको एक सफल जीवन चाहिए, तो अच्छे से पढ़ाई करना, अपना समय व्यर्थ किए बिना अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके समाज में कुछ काम करना चाहिए। कई साल पहले थी एक बच्चों की परी रादेला। वह एक सुंदर सी जगह से गुजर रही थी, जब अचानक उसको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। रादेला ने आवाज का प और वहाँ एक लड़की को देखा। लड़की को रोते हुए देखकर रजला को बहुत बुरा लगा और उसके पास गई। रजला को देखते ही लड़की ने रोना बंद कर दिया। ओह, अपने आंसू पोछकर छोटी लड़की चांदनी ने रजला की ओर देखा। क्यों रो रही हो तैयारी लड़की? मेरे साथ कोई बात नहीं करता और मेरे साथ खेलना मैं हमेशा अकेली होती हूँ और मुझे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसलिए रो रही हूँ। तुमको अपनी माँ का प्यार है ना? फिकर मत करो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई। मैं अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेली बहनों के साथ रहती हूँ, सबीता और बबीता। वे मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और फिर इंजाम भी लगाते हैं कि मैंने ठीक से काम नहीं किया इसी कारण मैं एक ही काम बार बार करती हूँ और मेरी सोतेली बहनें भी मुझसे बात नहीं करती मेरे घरवाले भी मुझे पसंद नहीं करते ऐसा कहकर चांदनी फिर से रोने लगी चांदनी की बातें सुनकर राधेला ने अपन इस मुखौटा को अपने चेहरे पर पहन लो चांदनी और फिर तुम जो भी चाहो वो सच हो जाएगा ये लो पहन लो बहुत समय से चांदनी की ये इच्छा थी कि वह एक सुंदर लड़की बन जाए और अब उसको ये पाने का मौका मिल गया मुखौटा को लिया और पहन लिया मुझे सबसे सुंदर लड़की बनना है लंबे घने बालों के साथ ऐसा कहते ही चांदनी एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में बदल गई, जिसके बहुत लंबे और घने बाल थे। अपने आप को देखकर चांदनी खुशी से झोंमटी। रजला भी चांदनी की उत्सुकता देखकर खुश हो गई। चांदनी, एक बात याद रखना, ये मुखौटा केवल तुम पे काम करेगा। अगर किसी और ने इसको पहना, तो उनके ऐसा कहकर रजला वहाँ से उड़ चली चांदनी घर की ओर निकल पड़ी रास्ते में सारे लोग उसकी सुंदरता को देखते ही रह गए जल चांदनी खुशी-खुशी घर पहुँच गई चांदनी की सौतेली माँ ने तुरंत अपनी बेटियों को बुलाया ये दिखाने के लिए कि चांदनी कितनी सुंदर बन गई सबीता और बबीता चांदनी को देकर असचरित्र चकित रह गए और उससे जलने भी लगे। चांदनी ने इस खूबसूरती का राज नहीं छुपाया और जल्दी उनको सब कुछ बता दिया। परवा परी की चेतावनी के बारे में बताना ही भूल गई। चांदनी के वहाँ से जाने के बाद उसकी सौतेली मां ने अपने बेटियों से कहा कि चांद सबीता और बबीता ने ठीक वैसा ही किया। सबीता पहले तुम इसको पहनो और ये मांगो कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओ। सबीता ने वैसे ही किया और मुखौटे को निकालकर अपनी बहन बबीता को दे दिया। बबीता ने भी बिना सोचे समझे वही इच्छा की मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दो। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके हाथों पर इतने झुरियाथी एक बूढ़ी महिला की तरह ये देखकर बबीता चिल्लाने लगी सबीता भी चीखरे चिल्लाने लगी दोनों की माँ जो उत्सुकता से इंतजार कर रही थी अपनी बेटियों को देखने के लिए वो भी हैरान परेशान हो गई हे चांदनी जागो उठो चां चांदनी झट से जागूं थी और माँ की बताई गई बातों को सुना। हे भगवान, वो मुखोटा केवल मुझ पे ही काम करता है। मैं तो ये बात बताना भूल ही गई थी। क्रुपिया उस परी के पास वापस जाओ और सब ठीक करने को कहो मेरी बच्ची। अपनी सौदेली माँ को परेशान देखकर चांदनी तुरंत उस जगह पर गई जहाँ पर उसकी मुलाकात चांदनी परी को पुकारने लगी। कुछ ही देर में परी उसके सामने प्रकट हो गई। चांदनी ने परी को सारी घटना सुनाई। उनको लालच था और तुमसे तुम्हारा मुखौटा भी छुड़ाया। ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। परी जी, उनमें थोड़ा दया दिखा दो। कृपया मेरे लिए। तुम इतनी अच्छी हो, तो इसीलिए मैं स तुम्हारे लिए मैं उनको उनके असली रूप में ले आऊंगी। रेजला ने चांदनी की बात मान ली और उसकी बहनों को अपने अपने असली रूप में वापस ले आई। चांदनी को अब मुखौटे से डर लगने लगा। वह अब ऐसी परिस्थिति का सामना कभी नहीं करना चाहती थी। तो उसने जादुई मुखौटे को वापस कर दिया। परिची, मुझे इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस मुखौटे को जीवन भर लोगों से नहीं छुपा पाऊँगी। मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, जिससे बाकियों को हानि पहुँचे। ठीक है, मेरी प्यारी बच्ची, पर अगर तुम इसको वापस कर दोगी, तो इसका जादू भी मिक जाएगा, और तुम पहले जैसी बन जा� भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मुझे उससे खुश रहना चाहिए था। और अगर कोई मुझे मेरी रूप की वजह से ना पसंद करता है, तो ये उनका नुकसान है। बहुत अच्छा चांदनी, मैं खुश हूँ कि तुम्हे इस बात का एहसास हो गया है। अब हमेशा सिर ऊंचा करके रहना और खुश रहना। और सबीता बबीता। तुम दोनों अब से लालची नहीं बनोगे और ना ही किसी से भी ईर्ष्या करोगे। इसकी वजह से तुम बुरी परिस्थितियों में फंस सकते हो। तुम सब लोग आपस में प्यार और खुशी से रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। तीनों बहनें अब साथ रहने लगे। चांदनी की सौतेली माँ अपनी बेटियों को असली रूप में देखने के लिए दरस रही थी। घर पहुँचते ही माँ सबीता और बबीता को ठीक ठाक देकर खुश हो गई और चांदनी का धन्यवाद किया। सबीता और बबीता ने अपनी माँ को बोला कि कैसे चांदनी ने अपने वरदान का त्याग दे दिया ताकि किसी और को हानि ना पहुँचे उस दिन से चांदनी की सौतेली माँ और बहने उससे अच्छा बर्ताव करने लगी और उसके साथ अच्छा समय भी बिताने लगी। चांदनी का सकारात्मक रवैया और आत्मविश्वास देखकर धीरे-धीरे बाकी लोगों का भी बर्ताव उसके साथ बदलने लगा और उसको पसंद और उसका सम्मान करने लगे। चांदनी अब अपने परिवार और � तिरुवनंतपुरन के शहर में था एक मेहनती किसान कुमार नामक। कठोर परिश्रम से उसने काफी पैसे कमाए। उसकी पत्नी का नाम था सुगना। कई सालों तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए। बहुत पूजा पाठ के बाद भी उनको औलाद का वरदान नहीं मिला। कुमार की पत्नी इस बात से काफी परेशान थी। एक दिन मंदिर की पुजारिन उनसे मिलने गई थी। पुजारिन के आने पर कुमार और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। आप यहाँ किस वजह से आए हैं पुजारिन जी? मुझे पता चला कि आप दोनों बच्चा ना होने के कारण बहुत परेशानी में हो। पुजारिन जी की ऐसा बोलते ही सुगना को लगा कि शायद उनके पास कोई हल होगा, तो वह उच्चकता से पूछने लगी कि वह क्या करे? जी हाँ, आपकी इस समस्या का हल ये जन्मन का तुकड़ा है। तीन बार गंगा नदी में जाकर स्नान करें और अपने समस्या के बारे में सोचकर प्रार्थना करें। इससे आपकी परेशानी समाप्त हो जाएग ये रास्ता चुनने से आपको कोई न कोई नुकसान भी होगा। अगर उस नुकसान को सह सकते हो, तो तभी ये करना। दोनों ने सोचा कि एक बच्चे से बढ़कर और क्या है? और इसके लिए वे कोई भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने उजारिन का दिया हुआ रास्ता को अपनाने का निर्णय ले लिया। सुकुना फिर गंगा के तट पर गई और चंदन का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर प्रार्थना की। अपने मन में अपने बच्चे की चाहत के बारे में सोचकर तीन बार नदी में अपने आप को डुबोया। कुछ ही समय में सुकुना ने जुडवा बेटियों को जनन दिया। कुमार और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे और उनको सीता और गीता का नाम � दोनों लड़कियों को बहुत प्यार से बिना भेदभाव किए बड़ा किया, परंतु आसपास के लोगों ने ऐसा नहीं किया। दो बहनें हमेशा साथ रहते थे, साथ खाते थे, सोते थे, और दोनों के एक ही दोस्त थे। साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में कई साल बीत गए। जैसे दोनों बड़े होने लगे, गीता को ज्यादा महत्व मिलने और सीता इस बात को देखने लगी। उसको धीरे-धीरे लगने लगा, जैसे बाकी के लोग उसको भाव नहीं देते थे। कपड़े चुनते समय भी सबसे पहले गीता चुनती थी और फिर सीता। गीता को तैयार होने में मदद मिलता था, पर सीता की परवाह कोई नहीं करता था। दिन पे दिन अब दोनों एक दूसरे के साथ कम समय बिताने लगीं। गीता अब सीता से पहले भोजन करने लगी। उनकी दोस्त भी अब बदल गईं। सीता ज्यादातर अपना समय किताबें पढ़ने में बिताती थी और गीता नाच गाने में। इसी तरह दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। सीता को बुरा लगने लगा कि वह गीत तो वह गीता से यह बात पूछने गई। सीता की बातों का गलत मतलब निकालकर गीता ने उससे लड़ाई की। सुगना ने देखा कि उसकी बेटियाँ कैसे अब हर बात पर लड़ाई करने लगे और अपने पति से इस बारे में बात करना चाहा। कुमार ने दोनों को बुलाया और डांटा कि अब से वह अपने बर्ताव को बदले और लड़ाई किए उसे लगा कि उसकी कोई गलती थी ही नहीं और फिर सीता से बात भी करना बंद कर दिया। सीता लड़ाई को खत्म करने और फिर से दोस्ती करने गीता के पास गई पर गीता ने नहीं माना और और लड़ाई करने लगी। ये सब देखकर सुगना और कुमार ने वापस उस पुचारन की मदद लेने का निर्णय लिया। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि उस जादू से कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा कोई बात नहीं मैं आपकी मदद करूंगी। पुजारिन दोनों लड़कियों से बात करने गई और उनके सामने नारियलों का एक भोरी रखा। पुजारिन ने पहले गीता को बोला भोरी खींचने के लिए गीता ने भोरी को रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश की पर भोरी को थोड़ा सा भी हिला नहीं पाई अब थी सीता की बारी और वो भी असफल रही फिर पुजारी ने दोनों को भोरी खोलकर एक-एक नारियल बाहर निकालने को कहा तो सीता और गीता ने कुछ ही समय में सारे नारियलों को बाहर निकाल दिया दो लड़कियों इसस सीता और गीता को समझ नहीं आया और बस एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैं समझाती हूँ। कोई भी परेशानी हो, तो हमेशा एक साथ उसका सामना करना, फिर तुम उसको आसानी से पार कर पाओगे। अगर एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, तो कोई भी परेशानी का सामना नहीं कर पाओगे। तुम दोनों बहने हो और जीवन भर एक दूस तुम्हारे माता पिता हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, केवल तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहन का महत्व। उसने सीता से माफी मांगी और फिर दोनों पहले जैसे साथ साथ रहने लगे। उनका रिश्ता अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया। सुगना और कुमार अपनी बेटियों को � इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी रूप महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे आवश्यक चीज परिवार होता है। एक बार थी एक लड़की कावेरी नामक, अपनी उम्र से भी ज्यादा जिम्मेदारियां उसके सर पर थीं, वह अपनी दो छोटे बहनों का और एक छोटे भाई का ख्याल रखती थीं, उनकी पढ़ाई और रोजी रोटी के भोरियाँ उठाती थी, सब्जी बेचती थी, और ग्राम प्रधान के घर में भी खाना पकाती थी अधिक पैसे कमाने के लिए। हर रोज़ बाहर काम करके घर आकर अपनी भाई बहनों के लिए खाना बनाकर घर के काम काज भी संभालती थी। छोटी भाई बहनों के घर आने के बाद थोड़ा समय उनके साथ खेलने में भी बिताती थी। जैसे � उनके खर्चे भी बढ़ने लगे, कावेरी चिंतित होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। हर रोज की तरह जब वह काम के लिए निकली एक दिन उसको रास्ते में एक सोने का अंडा मिला। अंडे के पास गई तो अंडा चमक रहा था। अंडे को हाथ में लिया और जांचा। उसी समय उसको पता चल गया था कि वह अंडा सच मे� कावेरी सोचने लगी कि अब वह इस अंडे का उपयोग कैसे करेगी? अब मैं इस अंडे के साथ क्या करूं? क्यों ना मैं इसे महाराजा के पास ले जाऊं? शायद वह मेरी मदद करते। ऐसा सोचकर वह अपने काम पे गई राज महल में खाना बनाने के लिए। खाना तैयार करते समय वह सोच रही थी कि वह राजा को अपनी बात किस तरह से � इसी दौरान कावेरी का सहकर्मी वीरा ने उसकी ओर देखा और पूछा, कावेरी जी आप इतना क्या सोच रही हो कोई परेशानी है क्या? वीरा एक बात बोलूँ मुझे एक सोने का अंडा मिला है आज रास्ते में। ऐसा कहकर कावेरी ने वीरा को अंडा दिखाया। वीरा को तुरंत समझ में आ गया कि यह अंडा असली सोने का था। वीरा के दिल में लालच पैदा हो गई और अंडे को अपने हाथ में ले लिया। कावेरी जी, आप अपने आप को इतना परेशान मत करो। मैं खुद जाकर महाराजा को इस बारे में बताऊंगा। सच में वीरा, ठीक है। कृपया आप अब तुम ही जाकर महाराजा को सब कुछ बता दो पर महाराजा के पास नहीं ले जाकर वीरा ने अंडे को अपने ही घर ले गया और अपनी पत्नी को दे दिया। ये असली सोने का अंडा है। किसी को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए और इसको छुपा के रखना। अगले दिन कावेरी ने वीरा को अंडे के बारे में पूछा। सोने का अंडा? ऐसा मत बोला करो मेरी जान। लोग तुम प क्यों वीरा तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो तुमने महाराजा को सब कुछ बोला है या नहीं सोने के अंडे के बारे में कौन से सोने के अंडे के बारे में और मैं क्यों ऐसा कुछ बोलूँगा क्या तुम तो ले गए थे ना मुझसे कल दोनों की बहस चल रही थी जब महल के सैनिक वहाँ पर आए और उनको महाराजा के पास ले गए क्य तुम दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे थे, महाराजा? मुझे लगता है कावेरी सटिया गई है। पता नहीं किसी सोने के अंडे के बारे में बोली जा रही है और कहती है कि उसने मुझे दिया है। सोने का अंडा होता है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो कावेरी? महाराज, कल रास्ते में मुझे सच में एक असली सोने का अंडा मिला था। म और मैं उसको इधर ले आई आपको देने के लिए ताकि आप मेरी मदद कर सकें पर सीधा आपसे आकर बात करने से मैं थोड़ा डर रही थी तो वीरा ने बोला कि वह खुद आपको देगा और सब बताएगा परंतु वह अंडे को अपने साथ ही ले गया और आज ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसको कुछ बताई नहीं ठीक है अभी के लिए तुम � सबके निकलने के बाद महाराजा ने चुपके से अपने एक सैनिक को बुलाया। कावेरी और वीरा पर नजर रखना। इनकी हर चाल चलन को जांचना और कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे बताना। महाराज के आदेश का पालन करके सैनिक उन दोनों पर नजर रखने लगा। सैनिक ने देखा कि कावेरी बहुत मेहनती लड़की थी, जो कठोर परिश्रम करके अपने भाई और बहनों का ख्याल रखती थी। उनको पाठशाला भेजकर महल आती थी काम पे। ज्यादातर वह अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर परेशानी रहती थी। दूसरी और वीरा के चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। अपनी पत्नी के साथ छिपकर बा� रोज की तरह महल में अपना काम करता था, पर एक दिन काम समाप्त होने के बाद रात को चोरी छुपे एक पेड़ की ऊपर चढ़कर वीरा ने एक थेले को उठाया। सैनिक ने देखा कि वीरा पेड़ से नीचे उतरकर उस थेले से एक सोने के अंडे को बाहर निकाला। लालच और खुशी से उसने अंडे को चुमा और वापस रख दिया। अगले दिन ही सैनिक ने सब कुछ महाराजा को बता दिया। तुरंत महाराजा ने वीरा और कावेरी को दरबार में बुलाया। कावेरी, तुमने सोने के अंडे को अपने लिए ही क्यों नहीं रखा? अच्छी रकम में बेचकर तुम अपने भाई और बहनों का खर्चा उठा सकती थी ना? महाराज, पैसे आज रहेंगे पर कल नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपको ही ईमानदारी से ये सोम दूं तो शायद आप मुझे कोई अच्छी नौकरी दे दे जहां मैं अच्छा पैसा कमा सकूं ताकि मैं जीवन भर बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का ध्यान रख सकूं। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो कावेरी। मैं तुम्हारे भाई और बहनों की जिम्मेदा� आज से इस महल में जो कुछ होगा पहले तुम्हारे पास आएगा। हर एक चीज का निर्णय अब तुम लोगी। अपनी जिम्मेदारियाँ तो मुझ पे छोड़ देना और इस महल की जिम्मेदारी खुद ले लेना। बहुत-बहुत शुक्रिया महाराज, मैं धन्य हो गई। और वीरा, मेरे सैनिक को तुम्हारे घर के पेड़ के पास एक थैला मिला है और महाराजा से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? सैनिकों, तुरंत इसको ले जाओ और बंद कर दो। अनुशासन का मतलब है कि कोई भी काम उसी तरह करो जिस तरह करना चाहिए, चाहे कोई तुम पे नजर रखे या नहीं। लालची बहु। बहुत साल पहले था एक गांव द्वाराकशी नामक।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 सोनिया जी, इन लोगों के पास है भी क्या आप दोनों भाइयों में बांटने के लिए? चलिए, चलते हैं। हे भगवान, हमारी किस्मत ही खराब होगी अगर हमें यहाँ रहना पड़ेगा तो। आइए जी, चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहूएं अपनी पतियों को लेकर घर से चले गए। रामेश्वर की पत्नी का दिल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 どうしてもいいです。この時点で、どうしてもいいです。どうしてもいいでしいいです。どうしてもいいでうしいでどで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 हमें छोड़ेगी बुद्धि नहीं थी पिताजी अब से हम भी आप दोनों का ख्याल रखेंगे और आपको कभी नहीं छोडेंगे हमें जायदाद में से हिस्सा मिले या नहीं तब भी हम आपको नहीं छोडेंगे हमारी पत्नियों को हमारे साथ अगर रहना है तो रह सकती है नहीं तो नहीं बहुओं के पास अब कोई और रास्ता नहीं रहा तो �